आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशालता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं लोके भवा जगदीन कलयावतीर्ण सद्रक्षणाय चान्य कच्चि तदीय मतीदे कि वाजन स्वृत में क्षति तपनयिता नृपसुख पररतंत्रमीश सस्वद्भ मृतक धुर वहाम यदात्मन सुखम तदनीह ललिश्यामहतृकृपणस्तव मयेह तो भक्सोकहरां युग्मों बोक्ष मगदाकशा यो भूभुजो युतमतंगजवीको बिभ्रद्रुरोधभवनेगराडिवाभि यो वै तया दिन नक उदातक्र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 दूत ने कहा भगवान जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं आप कृपा करके उन दिनों का कल्याण कीजिए श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहाँ आ पहुँचे उनकी सुनहरी जटाएँ चमक रही थी उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभा सदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए तब भगवान ने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 आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए भगवान उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्र होंगे प्रभो आप स्वयं विज्ञानानंद घन ब्रह्म हैं आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अंत्यज भी पवित्र हो जाते हैं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 तुम मेरे हितैषी सुहद हो शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं अब तुम ही बताओ कि हम इस विषय में हमें क्या करना चाहिए तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं तब वे उनकी आज्ञा सिरोधार करके बोले